uh mm -hmm. परमात्मा को अनंत हम स्वीकार करते हैं ईश्वर अनंत है ईश्वर की विद्या भी अनंत है इसलिए ऋषियों ने अनंता वै वेदाह ऐसा कहा है वेद अनंत है इसी कारण महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने शिव संकल्प इस शब्द के अनेक अर्थ किए हैं पिछला हमारा प्रसंग शिव संकल्प मंत्रों को लेकर के चल रहा था उसमें से तीन मंत्र हमने पूरे किए हैं यजुर्वेद के 34वें अध्याय के ये मंत्र हैं चौथा मंत्र है ये नेद भूतम भुवन भविष्य परिगृहितमृत ये नजस्तायते सप्तोता तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु। जैसा हमारी प्रक्रिया है हम पहले शब्द गिनते हैं इस मंत्र में कितने शब्द हैं एक बार आप गिनेंगे येन इदं भूत भुवनम भविष्य पिगृहत अमृतेन सर्व याएते सप्त तत् मे मन शिवसंकल अस्तु कितने शब्द हो गए? 18 शब्द हैं ये ना ये मन के लिए कहा जा रहा है ये न मनसा जिस मन के माध्यम से इदम इदम सर्व यत्कंच जगत्याम जगत ये न मनसा जिस मन के माध्यम से इदम सर्वम सर्वम शब्द भी है ना इस मंत्र में इदम सर्वम इदम का मतलब यह सर्वम सब वो क्या है सब तो कहा जा रहा जगत्याम जगत ये भी यजुर्वेद के मंत्र का एक अंश है यत जो कुछ भी जगत्याम इस संसार में जगत जगत है इस संसार में जो कुछ भी जगत है वो कौन सा जगत है चराचर जगत चर के रूप में तो हम सब हैं प्राणी जगत और अचर के रूप में जड़ तो मंत्र कहता है ये न जिस मन के माध्यम से ईदम सर्वम यह सब जो कुछ भी इस संसार में प्राणी जगत और अप्राणी जगत है उस सब को क्या करता है मन परिगृहीतम परितिता सर्वतः सब और से सब प्रकार से गृहितम ग्रहण कर लेता है परिगृहितम का मतलब जानाती जानता है वो तो कैसा जानता है तो मंत्र कहता है भूतम भूत को जानता है याद रखना मनुष्य अपने भूत को ना समझने के कारण से हताश होता है निराश होता है चिंताग्रस्त होता है दबावग्रस्त होता है और आत्महत्या तक कर लेता है और जिसका मन शिव संकल्प वाला होता है वो व्यक्ति भूतम अपने भूत को जानता है और भूत दो प्रकार का होता है एक अच्छे के रूप में होता है और एक बुरे के रूप में होता है और अक्सर जो व्यक्ति हताश होता है निराश होता है दुखी होता है चाहे वो ब्रह्मचारी हो चाहे वो गृहस्थी हो वानप्रस्थी हो चाहे सन्यासी हो चाहे स्त्री हो या पुरुष हो कोई भी जो हताश होता है निराश होता है दुखी रहता है चिंताग्रस्त रहता है मानसिक रोगों से ग्रस्त रहता है उसका मन शिव संकल्प वाला नहीं होता क्यों भूतम अपने भूत को नहीं जानता आजकल वैसी बहुत घटनाएं घट गट रही हैं अपने भूत को ना समझने के कारण से आदमी आत्महत्या तक कर लेता है और हताश निराश दुखी रहना मन से परेशान रहना तो आप देख सकते हैं विपुल मात्रा में जिस किसी के ऊपर आप इंगित करो वो ऐसा दिखाई देगा कितनी योग्यता रखता है कितना मान रखता है कितनी प्रतिष्ठा रखता है वो क्या है ये सब एक कोने में रह जाते हैं पर अंदर ही अंदर व्यक्ति क्यों दुखी रहता है भूतम अपने भूत को नहीं समझता अगर समझता है अपने बुरे भूत को समझता है इसलिए दुखी रहता है परेशान रहता है अपने अच्छे भूत को नहीं समझता भूत का मतलब जो बीता हुआ है जो अपने जीवन में जो कुछ भी बीत गया है उसको दुनिया में जो कुछ भी भूतकाल में था उसको एक स्वयं के बारे में एक औरों के बारे में जड़ वस्तुओं के बारे में भी और चेतन वस्तुओं के बारे में अपनी योग्यता के बारे में भी अपने गुणों के बारे में जो कुछ भी भूत हमारा था उस भूत को अच्छी तरह जानता है कौन मंत्र कहता है अमृते बहुत अच्छी बात कही है, न जो अमृत से युक्त होता है और महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने इस शब्द का अर्थ किया है अमृतेना न अमृता अमृता नाश रहित परमात्मा से जो युक्त रहता है महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी क्या लिखते हैं अमृतेना वो कहते हैं नाश रहित परमपिता परमात्मा के साथ जो युक्त है ऐसा जिसका मन है जिसका मन परमात्मा के साथ युक्त हो तभी वो अपने भूत को जानता है तब वो परिगृहितम होगा अपने भूत को समझना बहुत बड़ी बात होती है और केवल इसी जन्म के भूत को नहीं हाँ ये भी याद रखना केवल इसी जन्म के भूत को नहीं भूत तो पता नहीं हम देख नहीं पाएंगे वो भी अनंत सा लगेगा प्रवाह से अनंत है हमारा अपना स्वयं का भूत क्यों आत्मा है ना और आत्मा का नाश नहीं होता है और इस अमृतेना का एक अर्थ स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने अन्यत्र और स्थान पर आत्मा भी किया है क्योंकि ये मन नाश रहित आत्मा के साथ युक्त रहता है इसलिए जानता है अपने भूत को बहुत बड़ी बात कही अपने भूत को समझना जानना अत्यंत अनिवार्य आवश्यक है कल के बारे में जानना है एक महीने के बारे में भी जानना है एक साल के बारे में जानना है दस साल के बीस साल के जो भी हमारी अपनी उम्र है एज है उसको तो जानना है समझना है और उसने उसके पिछले जन्म को भी समझना है हाँ ये भी समझना है इस जन्म में तो मैं मनुष्य हूं पिछले जन्म में क्या था उसको भी समझना होता है और समझने का अर्थ प्रत्यक्ष समझना नहीं होता है हर स्थान में प्रत्यक्ष ही समझते वैसा हो, हो नहीं सकता अपने पिछले जन्म को प्रत्यक्ष कैसे समझेंगे ये तो अनुमान से समझो या शब्द शास्त्र के माध्यम से शब्द के माध्यम से जानो पर जानना तो होगा तो अपने भूत को समझना और जो व्यक्ति अपने भूत को समझता है वह व्यक्ति हताश नहीं होता निराश नहीं होता वो हनहोनी ऐसी घटना अपने जीवन में नहीं कर बैठता जो बाद में दुखदाई रहे इसलिए मंत्र कहता ये ना जिस मन के माध्यम से इदम सर्वम जो कुछ भी इस संसार में है अपने विषय में अन्यों के विषय में जड़ वस्तुओं के बारे में चेतन वस्तुओं के बारे में क्या करता है जानता है किसको जानता है भूतम भूत को जानता है बहुत बड़ी बात कही फिर उसके लिए और कहा जा रहा है भुवनम भुवनम का होता है वर्तमानम आप में से बहुत सारे व्याकरण पढ़ते हैं ना उनादी में क्यू प्रत्यय आता है भूत से क्यू प्रत्यय करेंगे तो भुवनम बनता है उसका अर्थ होता है वर्तमानम तो भुवनम का अर्थ है वर्तमान वर्तमान को भी समझना होता है भूत को तो जानना ही है वर्तमान को भी जानना है और कभी कभी जब व्यक्ति गलत भूतकाल में चला जाता है तो वर्तमान को त्याग कर देता है वर्तमान को नहीं समझ पाता है वो वर्तमान को भूला देता है और भूत में वो भी गलत भूत में रहता है इसलिए हताश निराश रहता है दुखी रहता है और वर्तमान में रहना अत्यंत आवश्यक है भूत को अच्छे भूत को समझते हुए वर्तमान में बहुत पुरुषार्थ करना होता है व्यक्ति को इसलिए महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी लिखते हैं हमारे साथ भाग्य जुड़ा हुआ है याद रखना भाग्य क्या होता है भूत ही तो होता है पर वो कहते हैं इस भाग्य की अपेक्षा वर्तमान अत्यंत बलवान है इसलिए जो पुरुषार्थ होता है वो वर्तमान में होता है जब हम पुरुषार्थ करते हैं तो वर्तमान में पुरुषार्थ करते हैं वो वर्तमान का जो पुरुषार्थ है वो अत्यंत बलवान होता है अपने भाग्य को बदल सकने वाला वर्तमान होता है इसलिए भुवनम जो शब्द है अत्यंत महत्वपूर्ण है प्रत्येक मनुष्य के लिए कोई भी मनुष्य हो और ये वर्तमान जो है व्यक्ति के भूत को बदल सकता है इसलिए वर्तमान बलवान होता है इसलिए वर्तमान को भी सामने रख करके जीना पड़ता है व्यक्ति को और जब कभी डगमगाने लगता है व्यक्ति याद रखना तब अपने अच्छे बूथ को याद रखना होता है अपने अच्छे बूथ को सामने लाना होता है तब जाकर के व्यक्ति और आगे बढ़ता है तो कहा जा रहा है ये न इदम भूतम भुवनम सर्वम परिगृहितम जानता है और उसके साथ में ही भी कहा जा रहा है भविष्य तीसरी बात ये न इदम भुवनम भूतम भुवनम भविष्य भविष्य को भविष्य को भी समझना है और जिसको कहा जाता है ना आशावादी आशा जो होती है इच्छा जिसको आप कहते हो और दूसरी भाषा में मैं कहूं एशना भविष्य की एशना यदि हमारे जीवन में ना हो हम आगे नहीं बढ़ सकते वैसे एशनाओं का निषेध किया जाता है वो अलग अर्थ में किया जाता है जैसे लोकेशना है वित्तेशना है पुत्रेशना है कुछ ऐशनाओं को दूर करने के लिए किसी पक्ष में किसी स्थिति में उसको हटाने की बात कही जाती है लेकिन उसी स्थिति में यदि आप ये समझ लो कि प्राणेशना भी होती है व्यक्ति के अंदर जीने की इच्छा जीने की चाह अगर ये ना हो आदमी कैसे जिएगा ऐसे ही भविष्य की एशना होनी चाहिए उसके बिना व्यक्ति प्रगति ही नहीं कर सकता उन्नति नहीं कर सकता अपने लक्ष्य को पूरा कभी नहीं कर पाएगा यदि भविष्य को सामने नहीं रखे तो इसलिए भविष्य को भी जानता है व्यक्ति मेरा भविष्य क्या होगा बहुत बड़ी बात है उसको जानता है और जो व्यक्ति भविष्य को जानता है कभी वो रुख नहीं सकता आगे ही बढ़ेगा चरई वेती चरई वेती आप सुनते हैं ना बस बढ़ता ही जाता है बढ़ता ही जाता है और आगे बढ़ेगा व्यक्ति इसलिए मंत्र, कह, मंत्र कहता है ये ना मनसा जिस मन के माध्यम से ईदम सर्वम जो कुछ भी संसार में है ये किंचित जगत्यान जगत चाहे वो प्राणी के रूप में अप्राणी के रूप में जो कोई भी वस्तु संसार में है सबको भूतम के रूप में और भुवनम वर्तमान के रूप में और भविष्यत के रूप में परिगृहीतम सब प्रकार से वो गृहितम जानता है और ऐसे नहीं जान सकता बहुत कठिन होता है इसको सहारा चाहिए आत्मा को सहारा चाहिए होता है बिना सहारे के वो कुछ नहीं कर सकता इसलिए कहा अमृते वो तो अमृत का सहारा चाहिए उसको ईश्वर का सहारा चाहिए वो सदा साथ रहता है ईश्वर से कभी हम अलग नहीं हो सकते हम इतने अभागे हैं हम ईश्वर से अलग अपने आप को मान बैठते हैं मैं ईश्वर से अलग हूं वो अलग कभी नहीं होता जैसे मां अपने बच्चे को अपने से अलग कभी नहीं मानती है पर बच्चा ही अपनी मूर्खता से मां को अपने से अलग कर देता है पर ईश्वर सदा साथ में रहता है वो तो कभी अलग हो ही नहीं सकता ना वो चाहे ना हम चाहे कुछ नहीं हो सकता है ना हम अलग हो सकते ना वो अलग कर सकता है इस बात को समझते हैं अलग करने का मतलब अगर हम अलग हो जाएं तो ईश्वर एक देशी हो जाएगा सर्वदेशी सब जगह रहने वाले व्यक्ति को आप एक देशी नहीं बना सकते ईश्वर से हम अलग हो ही नहीं सकते इसलिए कहा जा रहा अमृत न परमात्मा के साथ युक्त हो करके हम ये सब भूत को भी वर्तमान को भी भविष्यत को भी अच्छी तरह समझ सकते हैं ऐसा वो जो मेरा मन है कैसा हो वो मेरा मन शिव संकल्पम शिव संकल्प वाला हो क्या अर्थ किया है महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने इस शिव संकल्प एक शब्द को कितने बार कितने अलग अलग स्थानों में कितने अर्थ किए इसलिए कहा जाता है ना कि अनंता वेदा वेद अनंत हैं, सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सबका आदि मूल परमेश्वर है तो विद्या जो है वो अनंत है और अनंत विद्या का आधार ईश्वर है वेद का आधार ईश्वर है तो वेद भी अनंत हैं, तो उसके अर्थ भी अनंत हैं अब उस अनंत विद्या में हम कितना ग्रहण कर पाते हैं हमारी अल्पज्यता के अनुसार हम अपनी, अपने अपने ढंग से ग्रहण कर लेंगे वो तो कहते हैं शिव संकल्पमोक्षरूपी संकल्प है जिसका ऐसा वो मेरा मन महर्षि स्वामी दयानंद लिखते हैं मोक्षरूप संकल्प यस्य ते मन मोक्ष रूपी संकल्प जिसका है ऐसा वो मेरा मन हो क्या संकल्प किया जा रहा है क्या संकल्प होता है किसका अमृते जो अमृत से युक्त रहता है वही व्यक्ति ऐसा संकल्प कर सकता है हर व्यक्ति नहीं कर पाता है संकल्प बहुत ऊंचा होना चाहिए व्यक्ति का संकल्प इतना ऊंचा होना चाहिए कि उससे ऊंचा और कोई हो ही नहीं सकता हो ऐसा वो संकल्प है इससे बड़ा संकल्प और क्या हो सकता है मोक्षरूप संकल्पो यस्य तत् में मन मोक्षरूपी संकल्प है जिस मेरे मन का ऐसा मेरा मन बन जाए अस्तु हो शिव संकल्पम अस्तु शिव संकल्प वाला वो मेरा मन बन जाए मंत्र जो भी कह रहा है और जिस अर्थ को हमारे सामने रखना चाहता है मंत्र और ऋषियों ने जिस अर्थ को हमारे लिए प्रस्तुत किया है उस अर्थ को हम अपने अपने ज्ञान के अनुसार ग्रहण कर लेते हैं पर वो ग्रहण करना रुकना नहीं चाहिए यही वर्तमान है यही भुवनम है यही पुरुषार्थ है इस पुरुषार्थ को लेकर के हमें आगे बढ़ना है तो मंत्र के कुछ शब्द और बचे हुए उनके बारे में हम कल विचार करेंगे तो ये न मनसा जिस मन के माध्यम से ईदम जगत्याम जगत सर्वम जो कुछ भी इस संसार में विद्यमान है सर्वम वस्तुजातम सब कुछ वस्तु के रूप में जड़ या चेतन के रूप में उस सब को अमृतना परमात्मा से युक्त होकर के हमारा मन भूतम् अपने भूत को और दूसरे के भूत को भुवनम अपने वर्तमान को और दूसरे के वर्तमान को भविष्य अपने भविष्यत को और दूसरे के भविष्यत को परिग्रहितम सब प्रकार से जान लेता है और ईश्वर के बिना योग से युक्त हुए बिना हो नहीं सकता ऐसा वो शिव संकल्प वाला मेरा मन बन जाए जिससे मैं अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ सकूं ओम क्या शांति बोलिए